ओम ध्यान शलाख चक्ष थ्री गुर नम इसक का क्या उद्देश्य है इसको का क्या उद्देश्य है इसकॉन का मतलब इंटरनेशनल सोसायटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस हिंदी में अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बोलते हैं तो इसकों का उद्देश्य है पृथ्वी में कृष्ण भावना कृष्ण चेतना कृष्ण भक्ति प्रचार करना कारण क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य यही है शास्त्र से हम पता मिलता है कि अनेक जन्मों के बाद हम इस डोल मानव जन्म प्राप्त करते हैं और विशेष का भारत में जन्म लेना बहुत ही बड़ा अवसर होता है क्योंकि मानव जन्म विशेष का भारत में तो यही अवसर ये सब सोचना की जिवंग क्या हो रहा है इस जगत में हम जन्म लेते हैं उसके बाद संघर्ष होते हैं उसके बाद मृत्यु तो जीवन का क्या उद्देश्य है जन्म मृत्यु बार बार होते हैं तो विभ्रंत दिशाहीन मानव समाज को सूचित करना कि मानव जीवन का उद्देश्य है तो खाली इंद्रिय तर्पण नहीं है मानव जीवन का परमार्थिक उद्देश्य है उद्देश्य है समझना कि मैं आत्मा हूं इस शरीर का पथन होगा जितने भी ब्यूटीफुल हो ब्यूटी पार्लर जाना है खुद खुदित शरीर ब्यूटीफुल बनाने के लिए तो जितना ब्यूटीफुल ना हो बड़ी बड़ी फिल्म स्टार और ये सब तो सब भी मर जाएंगे फिर ब्यूटीफुल बॉडी तो शार्प हो जाते फिर जलाना पड़ेगा तो इस शरीर नाशवान है अस्थाई है हम आत्मा है आत्मा सनातन है और आत्मा का सनातन स्वरूप है श्री कृष्ण की शेर में तो यही बात प्रचार करना इसका उद्देश्य है और यही बात कि जीव कृष्ण दास ऐविश्वास कौड़ था और दुख जीव कृष्ण का दास है कृष्ण कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है कृष्ण ही सत्य है फारम सात्य तो विशेष का आधुनिक जीवन पूर्ण दिशाहीन या विभ्रंत है इस प्रेस के द्वारा न्यूज़पेपर और टीवी के द्वारा बहुत गलत प्रचार हो रहा है हमेशा हम देखते हैं न्यूज़पेपर पेपर में टीवी नहीं देखता हूं लेकिन जमते हूं क्या हो रहा तो है तो ऐसा बहुत सब प्रचार होते आजकल कि अविवाहित माता होने से कोई दोष नहीं जो नहीं होना चाहिए जो समाज में बड़ा दिक्कत है जो पाप है उसको प्रोत्साहित करना वो भी पाप है तो क्षमा खिजी है लेकिन <coughs> स्पष्ट कहना चाहिए कि तलवार से बलवान है फेन क्या बोलते लेखानी वो संस्कृत शब्द कलम या टाइपराइटर कंप्यूटर आज सब कंप्यूटर से सब काम करना है तो उसमें बल है तो वो बल भगवान की इच्छा के अनुसार प्रयोग करना चाहिए यदि टीवी न्यूज़पेपर ये सब मैसवेरिया के द्वारा अमजानता का धिमक आप के प्रति आकृष्ट होते हैं तो वो बहुत बड़ी दुख की बात है आपके द्वारा मानव समाज का कल्याण होना चाहिए नहीं आप आप सब जो जर्नलिस्ट हैं, संपादक हैं, क्या है हम जाने तो नहीं चाहते शुद्ध जीवन के बारे में सुना अगर नंग निदान दिखाना है तो बहुत सारे दिखाने वाले दर्शक हैं लेकिन क्या है अभी भारत में ये सब हो रहा है जो पहले पा, नहीं था एक पीड़ित के पहले ऐसा नहीं था भारतीय संस्कृति बहुत ही शुद्ध है भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति का उद्देश्य है सबको शुद्ध बनाना शुद करना तो पूर्व काल में ये अनियंत्रित स्त्री पुरुष का संगम करना निषेध था भारतीय संस्कृति में क्योंकि उससे सांसारिक इच्छैंग और अनाचा पापाचा ज्यादा होते हैं। उसका कारण था आजकल फैशन है ऐसा बोलने की ये ये सब वृद्ध लोग के लिए वो अभी हम आजकल हम प्रगत है तो वो सब पालन करना आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ फैशन लेकिन क्या है हम देखते हैं कि अभी समाज में वो सब नियम अभी नहीं चलते युवक युवती विदाउट मतलब कोई विषय निषेध नहीं है तो ऐसा मिक्सिंग करते हैं लेकिन उससे क्या होते है समाज में बहुत दिक्कत हो गया है कोई सुखी नहीं है भारत इंडिया इज शाइनिंग भारत चमक हो रहा है मतलब आर्थिक प्रगति होती है लेकिन फारम आर्थिक तो नहीं है और इसलिए वो भारत चमक हो रहा है लेकिन किसी का मुख चमक नहीं है सब चिंतित है चेहरे से द फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड चेहरे से अंदर में भीतर में ओ, क्या भावना हो रहे हैं उसको देखते हैं तो हमारा यही प्रस्ताव है कि हम आर्थिक प्रगति के विरुद्ध नहीं है लेकिन साथ साथ फारम आर्थिक प्रगाति होना चाहिए यदि केवल आर्थिक प्रगति होती है और फारम नहीं है तो हम अगला जानना में बिल्ली, ऊंट कुत्ता सर्फ कीट के ऐसा शरीय धारण करेंगे तो यही समझना चाहिए मानव जानना है अवसर जन्म मृत्यु संसार चक्र से मुक्त होना वो संभव है विशेषकर कृष्ण भक्ति हरि नाम के द्वारा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इस नाम लेने से बहुत आसानी से मानव जीवन पूर्ण सिद्ध होते हैं तो हमारा यही अनुरोध है तो आप सब के द्वारा सब लोगों को सूचित कीजिए कि मानव जीवन का उद्देश्य सत्य अनुसंधान करना और वो सत्य है कृष्णा भगवान तो आर्थिक विकास और प्रगति का बीच में भगवान कृष्ण को भूलो मत यही हमारा अनुरोध है आप प्रचार आप बड़े प्रचारक तो है तो संक्षेप में ये हमारा उद्देश्य है स्वामी जी आप तो जिस कल्चर कल्चर से आए हैं इंग्लैंड का पूरा so, कल्चर नहीं है जीवन शैली हम बोल सकते लेकिन कल्चर का मतलब कल्चर तो उच्च नहीं होने चाहिए तो कल्चर वहा... क्या है बियर पीना मांस खाना वो क्या है कल्चर कल्चर तो, का मतलब ना होना चाहिए मैं फिर भी कोई एक बात तो इंग्लैंड में या भारत में जिसे वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं वहां कोई एक बात तो रही होगी और भारतवर्ष में एक बात रही है जिसने आपको आकर्षित किया तो क्या वहां क्या नहीं था और ये? यहां अपने भारतवर्ष में क्या देखा एक्चुअली मैं, मैं... जोड़े हुआ तो उस समय जवान था तो क्या विशेष का भारत भर मेरा आकार नहीं था मैं सत्य अनुसंधान कर रहा था और वो मिला भगवत गीता में और की... भारत में गीता और वैदिक शास्त्र के अनुसार इस संस्कृति हो रही है इसलिए मैं बोलता हूं भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति में साड़ी पहनना लेडीज को से इडली और डोकला खाना लेकिन वो भारतीय संस्कृति का सार नहीं सार अंश है फारम सत्य अनुसंधान और प्राप्त करना परमार्थ चूंकि वो विशेष का भारत नहीं है उस हमारा आकर्षण है भारतीय संस्कृति को कल्चर वो अंग्रेजी शब्द है वो उसका एक मतलब है संस्कृति और दूसरा मतलब है वातावरण जिसमें पोषण होते जैसे योगत कल्चर। तो भारत में वातावरण सही है जीवन साधन करने के लिए इसलिए भारतीय संस्कृति उत्तम है आप कई वर्षों से पूरे भारत वर्ष में भ्रमण कर रहे हैं तो एक अलग अलग संस्कृतियों से जुड़ा हुआ देश है पश्चिम बंगाल एक अलग है गुजरात अलग है महाराष्ट्र अलग है हाँ। तो भारत की सबसे लोगों की कौन सी बात आपको दिल आपके दिल को छू गई अलग अलग है एक्चुअली ये एक आश्चर्य की बात है कि कैसे इतना महान देश जिसमें 300 के अधिक भाषा है कितना 15, 16 मुख्य भाषा है और बहुत उपभाषा है तो कैसे 50 साल के अधिक तो एकत्रित है तो उसका कारण क्या है ये धार्मिक संस्कृति कि संस्कृति का मूल है धर्म पूर्व काल में इस राष्ट्रवाद नेशनलिज्म ऐसा नहीं था तो अलग अलग जगह में अलग अलग राजा थे और ऐसा ऐसा सोच नहीं था कि हम गुजराती है हम तमिल है हम पंजाबी है तो एक राजा थे और प्रजा भी थे और ऐसा था और सब लोग का जीवन का केंद्र बिंदु था धर्म पालन करना तो बात नहीं थी कि मेरा भारत महान बात थी कि भगवान ही महान तो भारत ही महान देश लेकिन क्या हम अगला जन्म में भारत में जन्म लेंगे कि नहीं तो निश्चित नहीं है ऐसा है संसार छाक मान ऐसा है कि जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यंग यंग भाई श्रम भाव त्यं देव कले वंग थम थम ए वायते कौनते असद भाव भाविता जिसका विषय के ऊपर हम अंतिम का मृत्यु का समय ध्यान करते हैं उसके अनुसार अगला जन्म होते है तो अगर युद्ध में एक सैनिक मार जाते हैं दूसरा पक्ष को ईर्ष करके मतलब मार जाते हैं पाकिस्तान झुंझ करके मार जाते हैं तो पाकिस्तान में जन्म लेगा जो इस जन्म में दुश्मन जैसे सोच रहा है ये हमारे दुश्मन है तो वो दुश्मनी से वो वो भावना से अगला जन्म होता है उस देश में तो यही समझना चाहिए मेरा भारत महान बवने से और अच्छा बवना मेरा भारत की संस्कृति महान है और ये संस्कृति क्या है वैदिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति से सीखना चाहिए कि हम भारतीय अभारतीय नहीं है हम सब आत्मा कृष्णदास है तो इस बात बोलने से मैं भारत के विरोधी नहीं हूं कि भारत महान है ऐसे सोचना बिल्कुल ठीक नहीं है आई से बोलने से मैं वास्तव भारत के समर्थक हूं क्योंकि ये भारत देश की मजबूती है भारत की संस्कृति और धर्म तो उसको छोड़ के राष्ट्रवाद नेशनलिज्म बनाने से कोई फायदा नहीं होगा फिर वो भारतीय लोग तो दूसरे देश के लोग तो पशु जैसे बन गएंगे कुत्ते रास्ते में रात को चिल्लाते है तो ऐसे सब बड़े बड़े देश के नेता थे चिल्लाते मेरा देश महान है तुम तू छो तो ये सब फसू जैसे है मैं कुदतू हूँ वो बिल्ली है मैं इसे लाइक का सबसे बड़ा कुदत हूँ दक्षिण एशिया में हम सबसे बड़ा है ये जैसी खुद तो भारत देश का कर्तव्य है सब अन्य देशों को सूचित करना मानव जीवन का क्या उद्देश्य है ऐसे भारत की महत्व बढ़ेगा भारत का गौरव भारत का गौरव नहीं है वो क्या बोलते है वो सेटेलाइट अंतरिक्ष में है एक सैटेलाइट है क्या है नहीं नहीं वो इंडिया का एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है न ऐसा है तो भारत का गौरव नहीं है की इतना बड़ा फैक्ट्री बनाए हुए है टाटा कंपनी भी है और ये भारत का गौरव नहीं है भारत का गौरव है भारत का ज्ञान आजकल बहुत भारतीय विदेश जाते हैं क्योंकि मेधा ही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत है इंग्लैंड जर्मनी अमेरिका ये सभी देशों में तो पूर्व काल में वो बुद्धि शास्त्र समझने में लगाए हुए जीवन का क्या उद्देश्य है आप आजकल वो बुद्धि खाली पैसा कमाने के लिए लगाते हैं लेकिन वास्तव बुद्धिमान तो श्रेष्ठ विषय परम श्रेय में बुद्धि लगाते, है। तो है, लगाते हैं बुद्धिमान लोग तो बुद्धिमान नहीं है यदि बुद्धि लगाते हैं ऐसा विषय में जिससे कोई वास्तव का नहीं होता, तो पहले ही समझना चाहिए जीवन का क्या उद्देश्य है तो लक्ष्य करके बुद्धि लगाना चाहिए तो और कुछ है। कोई कोई लोग बोलते है ठीक है लेकिन ये सब आप दूसरे समझ हाँ, लेकिन ये अभी उनका समय है ठीक है आपका क्या प्रश्न लोग बोलते हैं कि ये ज्ञान की बातें ठीक है लेकिन जब तक हम भारत की रक्षा नहीं करते तब तक ये ज्ञान की बातें नहीं कर सकते जैसे वो कजाकिस्तान में हमारे साथ हुआ वो उदाहरण देते हैं हाँ तो कुछ करो कुछ क्या करते? तो होते फिर होगा तो वो बोलते पहले हमको रक्षा करना पड़ेगा भारत का तब जाके हम नहीं साथ साथ करना चाहिए हिंदी गुजराती गुजराती गुजराती गुजराती हिंदी माचे ना चेन्दी चलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण